गीता तत्वचिंतन बहत्तरवा प्रवचन हमी अपने मित्र हमी अपने शत्रु गीताध्याय श्लोक पाँच से नौ उद्धरेत्मनात्मा नात्मानमसाद आत्मव ध्यात्मनो बंधु आत्मव रिपुरात्मन आत्मना अपने द्वारा मनुष्य अपना उद्धार आप करे अपने आप को नीचे न गिरने दे क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और वह स्वयं ही अपना शत्रु दो सौ अवस्था योगा रूढ़ावस्था पुरुषार्थ लब्ध पूर्व श्लोक में भगवान कृष्ण ने योगाूढ़ अवस्था की व्याख्या की और उसकी प्राप्ति के उपायों का संकेत किया अब प्रस्तुत श्लोक में यह बता रहे हैं कि योगा की यह अवस्था हाथ पर हाथ धरकर कर बैठे रहने से नहीं मिलती है उसके लिए साधक को चेष्टा करनी पड़ती है जैसे आदि भौतिक जीवन में उपलब्धियां पुरुषार्थ लब्ध होती हैं वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य कुछ हासिल कर सकता है सामान्यतया अध्यात्म के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति होती है कि ईश्वर या गुरु की कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा पर प्रश्न यह है कि वह कृपा कैसे प्राप्त होगी क्या मात्र गुरु से मंत्र दीक्षा ले लेने से ही गुरु की कृपा मिल जाएगी यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि बिना स्वयं के के न तो गुरु की कृपा होती है न ईश्वर की गुरु हमारे भोजन की सारी सामग्री जुटाने का श्रम कर सकते हैं और भोजन तैयार भी कर दे सकते हैं पर खाना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा दो पुरुषार्थी भगवत कृपा का अधिकारी रामतीरित मानस का दृष्टांत, श्री रामतीर मानस में पुरुषार्थ और भगवत कृपा के संबंध में समन्वय का बड़ा सुंदर संकेत हुआ है रामेश्वर में सेतु हो गया जाम प्रभु श्री राम के पास आए और निवेदन किया प्रभु वानरों और भालुओं ने मिलकर बड़े श्रम से सेतु तैयार किया है आपकी आज्ञा हो तो वाहिनी को पार जाने का आदेश दू सेतु सकरा है इसलिए सेना के पार होने में थोड़ा समय लगेगा मैं कुछ देर बाद आकर आपको लिवा ले जाऊंगा। प्रभु ने इस पर सहमति देते हुए हंसकर कहा जाम चलो शायद मैं भी इसमें तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। और चलकर वे बानरों के बनाए सेतु पर आ खड़े होते हैं गोस्वामी जी उनका वर्णन करते हुए लिखते हैं सेतु तु भय ढींग चढ़ी र सेतु से तु बंध ढिंग चढ़ी र घुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई देखन कह प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जल चर बृंदा मकर नकनाना जस बला सत जो परम विसारा तिनकी ओटन बारी मगन भये कृपाल श्री रघुनाथ जी सेत बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह जल के ऊपर निकल आए उनमें बहुत तरह के मगर घड़ियाल मच्छर और सर्प थे जिनके सौ सौ योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे उनके आड़ के कारण जल दिखाई ही नहीं पड़ता था वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए प्रभु ने यह देखकर कर से हंसते हुए कहा लो जाम्बवान तुम शिकायत कर रहे थे कि सेतु सकरा है इसलिए सेना के पार जाने में विलम्ब होगा लो देखो यह कितना बड़ा सेतु अपने आप तैयार हो गया पहले तो जामवान समझ नहीं पाए पर जब प्रभु ने जलचरों से पटे हुए सागर की ओर संकेत किया तो जामवान समझ तो गए पर पूरी तरह निसंशय नहीं हो पाए सेतु के दोनों ओर जहां तक दृष्टि जाती थी सागर जलचरों की पीठों पर पड़ गया और इस प्रकार प्रभु की कृपा से एक अति विशाल सेतु अपने आप तैयार हो गया था जामवाल ने अपना भय प्रकट किया महाराज आप जिस सेतु का संकेत कर रहे हैं वह तो अत्यंत खतरे वाला है कोई बानर जलचरों की पीठ पर पैर रखकर पार करना चाहे और यदि जलचर जल में डूबकी लगा दे तब तो वह बानर उसका कलेवा ही हो जाएगा कौन भला ऐसा दुस्साहस करेगा प्रभु बोले विश्वास न हो तो परीक्षा करके देख लो बस क्या था बानर शिला खंड लेकर जलचरों पर प्रहार करने लगे पर एक भी जलचर अपनी जगह से हटा नहीं सब टकटकी लगाए हुए प्रभु को देखते रहे प्रभु ही बिलो कहीं ने मन हर्षित सब भय सुखारे वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं हटाने से भी नहीं हटते सब के मन हर्षित हैं सब सुखी हो गए प्रभु ने जाम्बवान से हंसकर पूछा अब कर लो न परीक्षा जीव के साथ यही समस्या है उसे अपने कर्तित्व का तो भरोसा है पर ईश्वर के कर्तित्व पर वह भरोसा नहीं कर पाता उसे अपने बनाए पुल पर तो विश्वास होता है पर भगवान की कृपा से बने पुल पर वह विश्वास नहीं कर पाता जाम्बवान ने सिर झुका लिया सेना को पार जाने की आशा दे दी गई आज्ञा दे दी गई और अब लोग भगवान श्री राम समेत लगभग एक साथ सागर पार उतर आए सेतु से तु बंध भय भीरयती अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ पारहीं जा बहुत से बंदर तो आकाश मार्ग से उड़कर चले बहुत से अपने बनाए पुल पर से गए और शेष सब जलचरों की पीठ से बने पुल पर होकर पार हो गए जामवान प्रभु का यह चमत्कार देख भाव विभोर हो गए वे प्रभु के चरणों पर गिरकर बोले प्रभु जब आप इतने अल्प समय में इतना बढ़िया और विशाल पुल बना सकते थे तब यही आपने पहले क्यों नहीं किया ना हक बानर भालुओं को इतना श्रम करना पड़ा और समय भी बहुत लग गया मंदस्मित के साथ प्रभु ने उत्तर दिया सुनो जाबान यदि बानर भालुओं ने यह सेतु न बनाया होता तो मैं कहाँ पर खड़ा होकर अपनी कृपा का सेतु बनाता